कृष्णयजुर्वेदया कठोपनिषद इसमें हम लोग अध्याय का द्वितीय बल्ली में मंत्र विचार कर रहे थे नैषातर्केण मतिरापने प्रोक्ता न्यन सुज्ञा पृष्ठ यांग तो सत्य धृतिशि द्रिंग नूयान्न नचिकेतः पृष्ठ हम लोग भाष्य में देख रहे थे तो प सत्य धृतिर बतासी सत्यधृति प्रथमा है कल हम इसको संबोधन कह दिया था सत्यधृतिर बत असी अशी, अशी मध्यम पुरुष एक बचन आगे भाष्य में ऐसा मति मतर्केण या, आपने या का अर्थ कहा गया था न प्रापणिया न आपनेत नातव्या त्यक्तो हि अनागम आगे मंत्र में था मंत्रो अने प्रियतम अन प्रोक्त सुज्ञा अस्मा स्के लिख्य है तार्किक अगर इसका व्याख्यान करेगा या आत्मा तो तार्किक अर्थात तो अनुभव के बिना केवल तर्क के आधार पर सिद्ध करना अनुमान इत्यादि के द्वारा आगम को आश्रय नहीं करके जो आत्मा का सिद्ध कर सिद्धि करना चाहते हैं इसलिए नाना रूपों से विकल्प भी करते हैं वो सबको यहाँ तार्किक को कोटि में डाला गया तार्कििक क्यों आत्मा का विवेचन व्याख्यान ठीक नहीं करेगा इसके लिए कहते हैं तार्किो ही अनागम जो बुद्धि परिकल्पित यकंचित कथयति अनागम जर्थात आगम ज नहीं है आगमन जानती आगम ज प्रथम तो यहाँ इति ज्ञ करके आगम ज्ञान इस प्रकार के विग्रह देना पड़ेगा को नहीं जानता है तारकिक आगमजी अनागम्ञ को नहीं जान्य से स्वबुद्धि परिकल ये कथयति केवल अपना बुद्धि से कल्पना करके कुछ कहता है अतः अतएव चा यगम प्रसूता मतीरअन्य आगम अभिजन आचार्य प्रोक्ता सती सुज्ञा हे प्रेष प्रियतम अतएव क्योंकि तार्किक अपना बुद्धि परिकल्पित कुछ कहता है इसलिए या यम आगम प्रसूता मति आगमात् आगमेन प्रसुता, आगमा, आगमेना प्रसुता। आ, ये जो आत्म विषय का मति है जो कि आगम मात्र से ही ये मति इस प्रकार की बुद्धि होती है एव न अर्थात आगम अभिज्ञन आचार्यन अन्य किससे अन्य कहते हैं तार्किकात आगे दे दिया तार्किकात अर्थात तार्किका तो अन्य नार्किक ना, से भिन्न है तार्किक से भिन्न है अर्थात आगम आधार पर आगम को जान करके उसी के अनुसार जो व्याख्यान करता है आगम अभिज्ञन आगम को जो जानता है ऐसे आचार्य प्रोक्ता सती कहे जाने पर व्याख्यान किए जाने पर सुज्ञा भवती है पृष्ठ सुज्ञाय चार नवर टिप्पणी दे सम्य लाभाय अर्थात तभी ये ठीक से ग्रहण हो सकता है आगे भाष्य में का पुनः सा तर्कमतिर इति जो मति आप कहते हैं आगमन को जानने वाले आचार्यों के द्वारा व्याख्यान होने से प्राप्त होता है तो वो मति वो किस प्रकार की है जो कि तर्क से अगम्य नैसा तर्केण मतिरापन या कह दिए तर्केण अगम्या जो मती वो किस प्रकार की है का पुनः प्रश्न करते हैं उत्तर देते हैं यांग मती मदर प्रसादेन आपह प्राप्तवान कसी जो मति बुद्धि मद बर प्रसादेन मद बर प्रधानन मद बर प्रदान न आपह अर्थात आप तो प्राप्तवान असि अभी वो बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है किंतु बर दिए हैं प्रतिज्ञा किए हैं कहेंगे इसलिए यमराज जी कहते हैं याम तो मति मद बर प्रदान आपह आप अर्थात आप तो प्राप्तवान असि लुंग का रूप सत्या आगे कहते हैं नचिकेता अब तो सत्य धृति हो सत्या सत्यार्थत, सत्य, सत्या अबतथ विषया धृतिर तव स तो सत्य सत्यधृति सत्या सत्या अबि अबीत विषया वितथ अर्थात विगत तथा, अर्था, तथा यस्मा वितथा कह दिया जाएगा तो फिर ह्रस हो करके बीतथ हो जाएगा विगत तथा तथा अर्थात तो वास्तव जो स्वरूप तत् तत्व है तथ्य है वो जिसमें नहीं है उसको कहा जाता है बितथा तो वो बितथ अर्थात अर्था मिथ्या क्योंकि उसमें तथ्य नहीं है और अवितथ अर्थात अवमिथ्या अमिथ्या अर्थात सत्य सत्या तो सत्या का अर्थ कह देते हैं अबितथ विषया धृति धृती स्त्रीलिंग होने से विषया टाप हो गया अवितथ विषया धृतीर पांच पाँच नंबर टिप्पणी दिए हैं धृतिर नान्य नान्यंग तस् तस्मात् नचिकेता वृणीते जब यमराज जी बर दे रहे थे नचिकेता वो सब मना करके कह दिए कि अर्थात वही जो हम बर मांगा है ये यम प्रेते भी चिकित्सा मनुष्य ये मनुष्य मरने के बाद उसका कुछ सत्ता रहता है नहीं रहता है अर्थात ये शरीर मनोबुद्धि से कुछ भिन्न सत्ता है नहीं है यह जो बर हम पूछा है उससे अन्य कोई भी वर हम नहीं लेना चाहते हैं नान्य तस्माद नचिकेता वृणित इत्यादि न सूचिता धृती धैर्य इत्यर्थ नचिकेता का इस प्रकार की धैर्य है आत्मतत्व तो विषय का बुद्धिमती ही चाहिए अन्य किसी प्रकार की नहीं है ये जो धैर्य अर्थात तो प्रलोभन प्राप्त होने पर भी अचल रहना इसको धैर्य कहा गया धृति तव सत्यधृति तो सत्याधृतिस्य स सत्य धृति मूल विग्रह इतना हो गया सत्या के लिए अर्थ कह दिए अबित विषया सत्य धृतिर बत अशी बत छिपणी दे हाँ बत ये निपात अनुकंपा द्योतती यहाँ अनुकंपार्थ व्यवहार हो यथा आह अमर खेद अनुकंपा संतोष विस्मया मंत्रणे इति बत अनुकोष विस्मय आमंत्रण इतने अर्थ में बत व्यवहार होते है आमंत्रण ये संबोधन यहाँ अनुकंपा अर्थ में व्यवहार हुआ है भाष्यकार कह रहे हैं सत्य सत्य धृतिर्वत असी अनुकंपयन आह अनुकंपा दिखाते हुए आह अनुकंपा दिखाते हुए अर्थात तो अनुग्रह कर रहे हैं आगे ब्रह्म विद्या प्रदान करेंगे अनुकंपयन आह मृत्यु मृत्यु कहते हैं किसको नचिकेत नचिकेता को कहते हैं सत्य धृति ऐसा क्यों कह दिए कि हैं भक्ष्यमाण विज्ञान आगे जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे उस विद्या का स्तुति के लिए अभी कह देते हैं कि आप सत्य धृति हो अर्थात मिथ्या विषय सारे अर्थात वासना को त्याग करके केवल सत्य में ही स्थिर रह पाना ये सत्य धृतिक तत्ल्य नो अस्मभ्यम भूयात भवतु अन्य पुत्र शिष्य व प्रष्टा ये यमराज जी कहते हैं त्वाद्रिक्वाद्रिक अर्थात त्वत्ल्य आपके जैसा नो नो का अर्थ अस्मभ्यम हमारे लिए भूयात भूयात अर्था भवतु हो अन्य पुत्र शिष्य व पृष्ठा अर्थात आत्मविषय का प्रश्न करने वाला अन्य कोई पुत्र अथवा शिष्य आप जैसा हमको फिर प्राप्त हो क्योंकि आत्मविषय का प्रश्न वैराग्यवान जिज्ञासु से ये बहुत दुर्लभ होता है तो इसलिए प्रशंसा करते हैं अर्थात विद्यार्थी का प्रशंसा करके विद्या का प्रशंसा करना यह अभिप्राय इसलिए विद्यार्थी का प्रशंसा करते हैं पुत्र शिष्य व प्रस्ता अर्थात ये विद्या तो पुत्र को अथवा शिष्य को दिया जाता है क्यों पुत्र शिष्य ये विनय विनय अर्थात बशवर्ती होते हैं समर्पित तो होते हैं इसलिए इनको ही विद्या दिया जाता है या तो पुत्र को नहीं तो शिष्य को इसलिए अर्जुन अ गीता में कहते हैं हम साधी मां साधि मपन्न तो मैं आपका तो है ना अर्थात समर्पित तो हो जाता हूँ तो फिर मेरे को उपदेश करिए अनुशासन दीजिए ये श्वेता उपनिषद का मंत्र वेदांते परम गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदित ना प्रशांताय दातव्यं ना पुत्राया शिष्याय वै वेदांत में जो परम गुह्य है पूरा कल्पे प्रचोदितम जो पूर्व में भी ये सब उपदेश हुआ है अप्रशांताय न दातव्यम विक्षिप्त चित्त को ये सब नहीं कहना है उसे ग्रहण ही नहीं होगा और न अपुत्राय अशिष्याय वा जो पुत्र नहीं है अथवा तो शिष्य नहीं है उसको भी ये विद्या देना नहीं है ये पुत्र शिष्य कहने का तात्पर्य है कि समर्पित तो हो जाना समर्पित तो हो जाने का तात्पर्य है कि अहंकार नाश हो जाना अहंकार नहीं है तभी तो तभी यह ये जो अपरिचिन्न तत्वों का ग्रहण होगा तो अहंकार रहेगा तो कहाँ ग्रहण होगा यहाँ कहा जाता है पुत्र शिष्य व प्रष्ठा केद्रिक किस प्रकार के पुत्र अथवा शिष्य कहते हैं यादृक तुम है नचिकेतः तो प्रश्न जिस प्रकार की प्रष्ठा आप हो इसी प्रकार की प्रष्टा प्रष्टा अर्थात पूछने वाला इसी प्रकार की पूछने वाला ये हमको और प्राप्त हो अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न योग्य जिज्ञासु ये प्राप्त होना भी दुर्लभ है तो इसलिए बार बार कहा जाता है महापुरुष लोग कहते हैं तो जैसे जिज्ञासु गुरु खोजते रहते हैं इसी प्रकार के ब्रह्मज्ञानी भी योग्य जिज्ञासु उनके अंदर में भी अर्थात ये आग्रह रहता है कोई प्राप्त हो तो उसको बता देंगे क्यों उनके अंदर ऐसे आग्रह होता है कहते हैं कि ये प्रकृति का नियम है ये परंपरा का रक्षा के लिए अर्थात ये ब्रह्म विद्या ये आगे रक्षा हो इसलिए उनके अंदर में ईश्वर की प्रेरणा से ऐसे उनके अंदर में भी ऐसे इच्छा होगी कोई योग्य प्राप्त हो तो उसको ये चीज बता करके अनुभव करवा देना चाहिए मंत्र पूरा हुआ तो मंत्र का ये सार हो गया कि केवल तर्क से ये ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती हैं और केवल तर्क के आधार पर जो व्याख्यान करेंगे उनसे उनका उनसे भी ये प्राप्त नहीं हो सकता है जो आगमघ आचार्य है अनुभव अनुभवी उनका उपदेश से ये हो सकता है ऐसे पंक्ति तो हम लगा ले सकते हैं किंतु इस मार्ग में अनुभव मार्ग में चलने का समय में ऐसे बहुत जगह में आता है कि हमको जो अनुभव होता है यही ठीक होता है अथवा ये कुछ अलग है तो इसको निश्चय कौन करवाएगा कहते कर जिसको अनुभव हुआ है इसलिए शास्त्र में बार बार कहा जाएगा तो अर्थात संप्रदाय में चल करके के अनुभवी अर्थात महापुरुषों के शरण में रह करके प्राप्त करना है इसको अनुभव करना आगे टीका में दशम मंत्र का टीका में यमराज्य कहते हैं और ये विद्या का प्रशंसा विद्यार्थी का प्रशंसा के माध्यम से मया जानता बहुआयासम कर्म कृतंग तोम दीयमी तत्फल न गृणसी मत अधिक प्रज्ञोंसी संतोषात्तौती इत्यामराजी कहते हैं मया जानता अभी हम तो जानते हैं क्या जानते हैं आगे कहेंगे ये जो कर्म का फल है ये अनित्य है कर्म करके जो भी प्राप्त करेंगे चाहे हिरण्य लोक में भी प्राप्त हो जाए तो भी वो अनित्य ही है अर्थात तो वो फल एक दिन नाश हो जाएगा तो फिर क्षिण पुण्य मृत्युलोक विसंती फिर आना पड़ेगा यही कर्म लोक में आना पड़ेगा जी कहते हैं मया जानता अभी हम जानते हैं तो फिर भी बहुआयासं कर्म कृतम बहुत आयास परिश्रम जिस कर्म में होता है वो कर्म हम किया है करके क्यों कर्म किया है कहते हैं फल प्राप्ति करने के लिए फल प्राप्त तो किया हमने तो कर्मों करके फल प्राप्त तो किया क्या फल प्राप्त तो किया अभी यमराज बने हैं याम्य पद में प्रतिष्ठित है और तुम दीयमानम तत्फलम न गृणा हम आपको कर्म नहीं दे रहे हैं सीधा कर्म का फल दे रहे हैं तो कह रहे हैं दियमानम अपनी तत्फलम दियमानम करतरी कर्मणि हुआ तो कर्मणि दीयमानम तत्फलम तत्फलम तत्पदसे से कर्म कर्म का फल सीधा आपको दिया जाता है फिर भी न आप उसको ग्रहण नहीं करते हो इसलिए मतो तो अधिक प्रज्ञों असी हमसे अधिक बुद्धिमान है प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थात यहाँ केवल बुद्धि नहीं है विवेक बुद्धि आपका विवेक बुद्धि अधिक है अधिक प्रज्ञों असी संतोषात्तौती संतोष से अर्थात विद्यार्थी का योग्यता दे के आचार्य संतुष्ट होकर के स्तुति करते हैं तात्पर्य हो ये कि विद्या की स्तुति जानम्य नित्यं न ध्रुव प्राप्यते ही ध्रुव तत् मै नचिकेतरितैर्द्रव्य प्राप्तवान्स्त्यमराज कहते हैं शैबधिर अन्यम अहम जाना न ही अध्रुवि तद ध्रुवम प्राप्यते ही तत्व मया हे नचिकेत यहाँ नाचिके कर दिया गया किंतु तो थोड़ा बड़े महाराज में देखेंगे तो थोड़ा शायद बड़े महाराज का मूल पाठ में नाचिके था किंतु तो उसको वो ये है रंग लगाए हैं अरे कैसे ये पता नहीं चलता मंत्र में देखिए तो लगता नहीं कि वो किए हैं बोल करके भाष्य में तो थोड़ा जैसे क्योंकि अगर काट करके फिर दोबारा करेंगे ना थोड़ा स्पष्ट करते हैं वहाँ ये लगता है कि वो जो ऊपर में रंग लगाए हैं थोड़ा छूट गया है ऐसा दिखते हैं वो समान प्रकार के हैं ये लगता नहीं कि अगर करते फिर उसके ऊपर अच्छा लाइन लगाते इन ऐसा तो नहीं लिखा है थोड़ा गोपाल टिका देख करके उसको निर्णय करना पड़ेगा थोड़ा समय नहीं हुआ तो ये देखना पड़ेगा गोपाल टीका में किस प्रकार के लिया गया है भाष्य में तो यहाँ तो आनंदगिर टीका में कुछ दिए नहीं है ठीक है तो तो मया अगर नाचिके तो हो जाएगा तो नाचिके तो नाचिके तो नाचिकेत तो, तो, अग्नि इस प्रकार के अग्नि के साथ समान अधिकरण होगा अगर नहीं होगा तो है नचिकेत अग्नि अनित्य द्रव्य ही पशु मतलब इस प्रकार के हो जाएगा अग्नि अलग पद हो जाएगा अग्नि ही चित मंत्र में हो जाएगा हे नचिकेत ततो मया अग्नि ही चित इस प्रकार के अन्वेय दोनों पार्श्व में घट सकता है थोड़ा इसको देख करके निश्चय कर लेंगे ततो मया ये नया पुस्तक में यहाँ नाचिकेत है नाचिकेत है ना तो ये कल बता देंगे इसको निश्चय करके अगर नाचिकेत हो जाएगा तो नचिकेता संबंधी अग्नि इस प्रकार के हो जाएगा अण होने से नचिकेत अण होने से अण होने से तो नाचिकेत रहेगा ना अच्छा नचिकेत प्रतिपति जो हुआ और अगर होगा नाचिकेत हो जाएगा प्रथमांत नाचिकेत होना चाहिए तो यहाँ नहीं हो पाएगा फिर होने से यहाँ कोई लोप होने का कोई ये नहीं ना उपाय नहीं है कैसे क्या सी क्या है है नचिकेत हाँ क्योंकि ऑन हो जाएगा तो नाचिकेत रूप बनना चाहिए क्योंकि यहाँ सकार का लोप करने का कोई ये नहीं है तो इसलिए यहाँ भी नचिकेत संबोधन रखेंगे ये ठीक है ततो मया हे हे नचिकेत संबोधन हो जाएगा हे ततो मया तत् मैया अग्निश्चिता अन्यर्द्रव्येरित्यम प्राप्तवान अस्मि मंत्र का अर्थ कहते हैं सेवधि इत, अनित्यम इति अहम जाना मे शैवधि सेवधि अर्थात निधि यहाँ निधि अर्थात जिसको छुपा करके गाड़ करके रखते हैं निधि क्या है कर्मफल अपना कर्मफल सब छुपा करके रखा जाता है तिजोरी में हिंदी में कहते हैं न तो उसमें छुपा करके रखा जाता है अर्थात स्वयं उसको भी पता नहीं चलता कितना कर्मफल है त तो कर्म फल इति इतिम जाना यमराज कहते हैं कर्म का जो फल होता है कर्म करके जो भी प्राप्त किया जाता है वो अनित्य ही होता है नहीं ही अध्रुव ही तद ध्रुवम प्राप्यते ही अध्रुव के द्वारा वो ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता ध्रुव आत्मतत्व तो परमात्मा अध्रुव कर्म ये कर्म उपासना के द्वारा नित्य आत्मतत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है ततो मया उससे ये जान करके भी है निकेता मया अग्निश्चित है मेरे द्वारा ये अग्नि चयन किया गया था तो अग्नि का हमने अनुष्ठान किया और करके अनित्य ही द्रव्य ही ये अग्नि का अनुष्ठान अनित्य द्रव्य के द्वारा ही किया गया क्योंकि जो द्रव्य व्यवहार होगा कर्म में वो सब अनित्य ही होंगे अनित्य द्रव्य के द्वारा हमने कर्म किया करके नित्य प्राप्तवान अस् याम्य पद प्राप्त कर लिया और वो नित्य नित्य अर्थात आपेक्षिक नित्य अधिक दिन रहे तो जानते हैं ये अनित्य फिर भी उसको प्राप्त किया भाष्य में पुनरपि तुष्ट आह यमराज जी फिर संतोष होकर के कह रहे हैं जाना अहम शैबधिर शैब अधिकाथ निधि निधि कर्मफल लक्षण बहुगृह कर्मणलम लक्षण यश निधे कर्मफल रूप जो निधि है निधि रिव कर्मफल यही निधि है प्रार्थ्यते जैसे निधि संपत्ति उसके लिए वो प्रयोजनभूत होता है इसी प्रकार कर्मफल ये भी चाहते हैं तभी कर्म करते हैं असो अनित्यम अन्य जानामि वो निधि जो है वो अनित्य है भाष्य में दिया शैवधि अनित्यमित जाना सेवधी पुंगलिंग अनित्यम नपुंसकलिंग इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं असौ अनित्यम अनित्यम का अर्थ कहते हैं अनित्य पुंगलिंग तेना भी परिणाम करते हैं इति जाना ऐसा मैं जानता हूँ अच्छा जाना ये तो लठ का रूपों कहते हैं अभी अमराजी तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं अज्ञा वो कर्म करने का समय में ये बात हमको पता था अभी तो कर्म करके फल रूप से यम पद प्राप्त किया ह जिस समय में हमने वो कर्म किया उस समय में भी हमको पता था ये फल तो अनित्य हो, होगा भाष्य में आ गया नहीं अनित्य अध्रुवैर नित्यम ध्रुवम तत् प्राप्यते परमात्माख्य नहीं परमात्माख्य से अवधि नहीं ही का अर्थ कहते हैं अस्मा अनित्य ही अनित्य अध्रुवेर अध्रुव अर्थात जो अनित्य पदार्थ कर्म में व्यवहार होने वाले द्रव्य इत्यादि उसके द्वारा नित्यम ध्रुवम तत् प्राप्यते पहले नहीं दे दिया अर्थात अनित्य अध्रुवेर नहीं नित्यम ध्रुवम तत् प्राप्यते तो ध्रुव पदार्थ नित्य पदार्थ की प्राप्ति अनित्य पदार्थ से नहीं हो जाती है और ध्रुव पदार्थ क्या है उसके लिए आगे कहते हैं परमात्माख्य परमात्मा नामक अथा परमात्मा वो सेवधि परमात्मा रूप का जो निधि है वो अनित्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो जाएगा ये जो भाष्य में पंक्ति है अभी नित्यम ध्रुवम तत् प्राप्यते परमात्माख्य सेवधि बीच में कोई विराम नहीं है न ध्रुवम तत्प्राप्यते परमात्माख्य सेवधी उसके आगे विराम है विराम है हाँ अच्छा अच्छा हाँ वहाँ रहेगा विराम ठीक है ध्रुवम तत्प्राप्यते वहाँ विराम हो जाएगा आगे फिर परमात्माख्य सेवधी ठीक है वहां भी फिर विराम है अच्छा ये परमात्मा रूप को जो निधि है वो किसी अनित्य पदार्थ से प्राप्त नहीं होगा आगे यस्तु अनित्य सुखात्मक से अवधि सऐव अनित द्रव्य ही प्राप्य जो अनित अनित्य सुख रूपक सेवधि निधि निधि अर्थात कर्मफल तो कर्म का फल सुख होगा अगर हम पुण्य कर्म, कर्म कर रहे हैं उसे सुख मिलेगा किंतु अनित्य होगा ये जो अनित्य सुख रूप जो निधि है कर्मफल है वो अनित्य द्रव्य के द्वारा प्राप्त हो जाएगा हम कोई भी कर्म करेंगे शास्त्र विहित कर्म पुण्य कर्म जिसको कहा जाएगा शास्त्र विहित कर्म करने से हमको पुण्य होगा पुण्य का फल सुख होगा ये सुख अनित्य सुख है नित्य सुख के लिए जो कर्म किया जाएगा उसमें व्यवहार होने वाला द्रव्य भी अनित्य होंगे अर्थात अनित्य द्रव्य के द्वारा जो कर्म उससे जो सुख मिलेगा वो भी अनित्य ही होगा आगे ही यत ततस क्योंकि इस प्रकार है ततह ततः ततर्थ भाष्य में कहा गया है जो मंत्र का उत्तरार्ध में ततह ततः ततर्थ तस्मात् जानता अपि जानता हुआ भी मैं नित्यम अनित्य साधनेर न प्राप्यते इति नित्य जो परमात्मा वो अनित्य कर्म रूप साधन से प्राप्त नहीं हो सकता है इति ऐसा जानता हुआ भी है नचिकेत यहाँ भी संबोधन आकार काट दीजिए है नचिकत संबोधन करके चितो अग्निर अग्नि का चयन किया अर्थात तो अनुष्ठान किया अनित्येर द्रव्ये ही पशुआदि भी स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्निर्निवर्तित तो इतर्थ चितो अग्नि का अर्थ कहते हैं हमने अग्नि चयन किया अर्थात तो अग्नि का अनुष्ठान किया किसके द्वारा अनित्येर द्रव्ये ही अनित्य द्रव्य के द्वारा कर्म किया अनित्य द्रव्य पशुआदि पशु आदि पशु अर्थात कोई भी पशु नहीं जो पशु यज्ञ में विहित है विधान है स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्निर्निवर्तित स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो साधन जो अग्नि अग्नि अर्थात तो अग्नि साध्य जो कर्म है जो कर्म से ये यम पद स्वर्ग सुख ये प्राप्त होगा वो कर्म हमने किया अहम् तेनाह अन्नो न्यं याम स्थान स्वर्गाख्यमेंपेक्षिक प्राप्त अस् तेन तेनाचयन तेन के द्वारा, वो कर्मसे कहते हैं मैं अापन्न हमको अधिकार प्राप्त हुआ किसका ये जो यम या, स्थन यम संबंधी याम्य यम यम पद हमने प्राप्त किया और नित्यम स्वर्गाख्यम नित्य क्यों कहते हैं आपेक्षिक नित्यम प्राप्तवान अस्मी यह आपेक्षिक नित्य ये यम पद कोई पारमार्थिक नित्य नहीं है कर्म करके हमने ये पद प्राप्त किया है और कर्म करने का समय में भी हमको पता था कि यह जो कर्म का फल ये अनित्य है ऐसे प्राप्त होने पर भी ये हमने वो कर्म किया पाणी महर्षि का एक सूत्र है कष्टाय कष्टाय कर्मण नहीं क्रमणे है तक क्रम धातु से वहाँ ये ल्युट हुआ है क्रमणे क्रमण का अर्थ चतुर्थी हो गया तो कष्टाय क्रमणे वहाँ ये सप्तमी तो ल्यूट हो जाने से क्रमण हो गया तो सप्तमी अर्थात ये विषय सप्तमी अर्थात उस विषय का वो प्रवृत्त हो जाता है क्यों कष्टाय कष्टाय में चतुर्थी है इसका अर्थ कष्ट के लिए तो कष्ट के लिए कभी कोई क्रमण करेगा क्रमण नहीं करेगा तो फिर महर्षि इस प्रकार सूत्र बना दिए हैं कष्टा य्रमण इसलिए उसका वृत्ति क्या कहते हैं पापम कर तुम पाप करने के लिए उत्साहित तो होता है से तो पाप करने के लिए उत्साहित तो क्यों हो जाता है पाप का फल सुख होगा दुख होगा दुख ही होगा तो पाप का फल दुख ही होगा फिर क्यों उत्साहित तो हो जाता है कहते हैं उसमें उसको कुछ एकदम क्षणिक सुख दिखता है अथवा संस्कार इतना बलवत है तो दुख दुख शुरू से अंतिम तक पता चलने पर भी प्रभुत्व हो जाता है या तो क्षणिका सुख दिखता है आगे का दुख पता नहीं चलता अथवा ये सुख में संस्कार इतना बलवत है कि अभी जानने पर भी वो रुकता नहीं इस प्रकार की स्थिति तो यमराज जी भी ऐसा ही कह रहे हैं अर्थात जानते हुए भी वो कर्म हमने किया नचिकेता किंतु कहते हैं कि आप वो कर्म किए नहीं क्या ची? चार नंबर टिप्पणी में पशुआदि भी रीति यज्ञ पशुआर इत्य घु यज्ञ छ होने से दीर्घ होगा यज्ञ तो मतलब यज्ञ से घ अथवा छ ये तो स्मरण नहीं है वो देख लेना पड़ेगा थोड़ा आगे जो ये कर्म करके प्राप्त हो सकता है यमराज जी तो कर्म करके याम्य पदों को प्राप्त कर लिए हैं और ये कर्म का अंत कहाँ तक तो कितने दूर तक तो कि प्राप्त हो सकता है वो भी यहाँ यमराज जी बता देते हैं कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां प्रतिष्ठा क्रतोर क्रतोरअंत्यम अभय स्तोम महदुर्गाय प्रतिष्ठा यहाँ स्तोम महदुर्गा एक पद है नया में अलग अलग हो गया एक पद है स्तोम महदुर्गा प्रतिष्ठां दृष्ट धृत्याधीर नचिकेतोत्य साक्षी काम से आप् जगतः प्रतिष्ठा काम से अच्छा काम अर्थात तो जितने सारे काम्यते इति कामः अर्थात जो इच्छा का विषय होता है जो इप्सित तो पदार्थ होता है उसका आपति, आपति अर्थात तो परिसम्ति अर्थात तो उसका पराकाष्ठा इच्छा का अंत कहाँ तक तो हो जा सकता है कहते हैं जगत प्रतिष्ठान जगत का जो प्रतिष्ठा आधार आधार अर्थात यहाँ जगत को जो बनाने वाला हिरण्य गर्भा प्रतिष्ठां प्रतिष्ठाम हिरण्यगर्भ शब्द से यहाँ कहा जाता है वही काम से अर्थात अर्था तो प्रयोजन कुछ करके प्राप्त किया जा सकता है अंतिम कहाँ तक तो कहते हैं हिरण्यगर्भ पदम वो जगत का प्रतिष्ठा क्रतोर अंतिम अभय से क्रतो क्रतो क्रतोषियंत है अर्थात कर्म का ये, कर्म का ये फल यही अर्थात जगत प्रतिष्ठा हिरण्यगर्भ यही अनंत्यम अनंत्यम यहाँ अनंतम अनंत से स्य होने से अन्य आदिवृद्धि हो जानी चाहिए किंतु यहाँ आदिवृद्धि नहीं किया गया छांदस है तीन नंबर टिप्पणी दिए हैं स्वार्थे स्य वृद्धि अभाव छांदस इति आशयन आह अनंत्यम भाष्य में इसको बता दिए हैं तो अनंत एवं अनंत्यम स्वार्थ में स्वयं कर दिया गया तो ये जो जगत प्रतिष्ठा ये हो गया अनंत अभय पारम अर्थात ये अभय का पराकाष्ठा अर्थात हिरण्यगर्भ को हिरण्यगर्भ पद क्योंकि बाकी सब तो उसी में आश्रित है इसलिए हिरण्यगर्भ को भय नहीं रहता है प्रथम क्षण भय हो गया जब तक तो अज्ञान था फिर द्वितीय क्षण में ज्ञान होने के बाद उसको कभी और भय नहीं रहता अर्थात सांसारिक अभय का यही पराकाष्ठा है पारम पारम सीमा पराकाष्ठा आगे स्तोम मह दुर्गा प्रतिष्ठा अच्छा अन्वय स्तोम मह दुर्गा प्रतिष्ठा दृष्ट हे नचिकेतो धीर हे नचिकेत संबोधन हुआ धीरो धृत्या अत्यस्राक्षी आप धीर है धैर्य के द्वारा इसका अतिक्रमण कर गए तो किसको कहते हैं ये जो जगत की प्रतिष्ठा कर्म का जो अंतिम सीमा हिरण्य पद ये सबको आप कर गए और हिरण्य पद का और विशेषण देते हैं स्तोम महध उर्ग है उर, इसका अर्थ है धातु से तो अर्थात तो, स्तुत्य प्रशंसनीय है हिरण्य गर्भ पद महध महध अर्थात तो, ऐश्वर्यवान होने से उसको महध कहा गया उरुगा उरुगाय अर्थात विस्तीर्ण विस्तीर्ण अर्थात व्यापक यह है विस्तीर्ण गति ऐसे भाष्यकार कहते हैं अर्थात व्यापक है पूरा जगत का स्थूल तो और जगत का आश्रय वो है इसलिए व्यापक है ये प्रतिष्ठान दृष्टवा नचिकेता को यमराज जी कहते हैं तो प्रतिष्ठा दृष्टि यहाँ प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है कि जैसे हिरण्य जगत का प्रतिष्ठा हुआ इसी प्रकार की हमारे भरोसे आपको ये भी प्राप्त हो सकता था तो ये प्रतिष्ठा अर्थात तो अपना स्थिति इसको देख करके अर्थात तो बर से आपको ये भी प्राप्त हो सकता था अपना स्थिति ऐसी हो सकती थी तो फिर भी आप धीर धीरे धृत्या अत्यस्राक्षी धैर्य रख करके इसको आप अतिक्रमण करके अर्थ ये फल भी आप हमसे मांगे नहीं भाष्य में तुम तो नचिकेता को यमराज्य कहते हैं तुम तो काम आपतिम आप्तिम अर्थात समाप्तिम समाप्तिम अर्थात अंत अत्र सर्वे कामा परिस इसी स्थान पर अर्थात यहाँ पहुंच करके हिरण्यगर्भ गर्भ में सारे काम परिसमाप्त हो जाते हैं इसके आगे और कोई अर्थात सांसारिक को काम हो नहीं हो सकता है जगत साध्यात्म साध्यात्माधि धी, भूताधिदादे प्रतिष्ठा आश्रय सर्वात्मकत्वात् हिरण्य गर्भ है ये सर्वात्मक है सर्वात्मक होने से जगत का प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का अर्थ आश्रय ये जगत का क्या स्वरूप है कहते हैं अध्यात्म अधिभूत अधिध्य ये सब के साथ अर्थात पूरा जगत अध्यात्म अधिभूत अधिदैव ये तीन विभाग हो जा सकते हैं ये तीनों का अधिष्ठान अधिष्ठान आश्रय सर्वात्मक हिरण्यगर्भ है क्रतोह फलम कर्म का फल अंतिम यही तक जा सकता है हिरण्यगर्भम पदम हिरण्यगर्भ पद ये कर्म का सबसे अधिक फल कर्म का यही हो सकता है अनंत्यम अनंत्यम का अर्थ कहते हैं अनंत्यम स्वार्थ में संय हुआ अभय से चारम पारंपरार्थ परमनिष्ठाम पराम निष्ठाम अर्थात तो अभय का ये अंतिम स्थिति है चार नंबर टिप्पणी पराममनिष्ठाम परम अवधि अवधी सीमा अभय का ये अंतिम सीमा है अर्थात तो हिरण्यगर्भ को जितना वह प्राप्त है वो अंतिम सीमा उसके आगे कहते हैं उसके आगे तो ब्राह्मी स्थिति है वहाँ तो निरतिश अभय ऐसे हिरण्यगर्भ ज्ञानी होने से सार्वकालिक्ञान अर्थात जैसे न्यायिक लोग कहते हैं न घट जब उत्पन्न होगा उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठती जैसा न्यायिक लोग कहते हैं इसी प्रकार की हिरण्य घर उत्पन्नम क्षणम वह निर्ज्ञानम तिष्ठति उत्पन्न होने से एक क्षण तो ज्ञान रहित होगा फिर भय हो जाएगा फिर आगे ज्ञान हो जाएगा कस्मा नु विभेमी इस प्रकार की वृदा में कहते हैं तो फिर आगे ज्ञान हो जाता है ज्ञान हो जाने के बाद आ गया अभय इसलिए कहते हैं सबसे संसार में सबसे अधिक अभय अगर किसी को है तो हिरनगर होगा अभय से पारंपराम स्तुत्यम।, स्तुत्यम में यकार की सूत्र से आएगा जुसह क्यप क्य पकार रस्व से पीति कृति स्तुत्यम क्यप हुआ क्यप अर्थात ये कृत्य प्रत्यय योग्य स्तोम अर्थात स्तुति योग्य आगे महत महत हिरण्यगर्भपद महत है क्यों कहते महत महध अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुणसंगतम अणिमादि ऐश्वर्य ये हिरण्यगर्भपद युक्त है इसलिए हिरण्यगर्भपद में अर्थ अधिक अंधकार ये कहा, कहा गया ऐश्वर्य इत्यादि है उपनिषद में दसम दस, दस ग्यारह बारह बारह मंत्र है अंधम तम प्रवेश ये उपासते अंधकार में प्रवेश करेंगे जो असंभूति असंभूति असंभव ईश्वर ईश्वर का जो उपासना करेंगे वो असंभवों में जाएंगे अंधकार में जाएंगे और ततो तत् भूय इवते तम ये वो संभूति संभुत्यागुनता ऐसा कहा गया ईश्वर का जो उपासना करेंगे वो तो अंधकार में जाएंगे अज्ञान में जाएंगे उससे अधिक अंधकार में जाएंगे जो लोग सम्भूति ये हिरण्य का उपासना करेंगे तो हिरण्य का उपासना करने से अधिक अंधकार क्यों कहते हैं इस पद में ऐश्वर्य है ईश्वर उपासना करने से अंधकार में जाएंगे वो तो सुसुप्ति जैसा हो जाएगा बस कल उतना दिन दुख रहित तो होकर रहेगा किन्तु हिरण्यगर्भ गर्भ पद में ऐश्वर्य है ऐश्वर्य का संस्कार बनेगा और तो फिर बार बार उसमें पड़ता रहेगा इसलिए वहाँ कहा गया ये हिरण्य उपासना तो अधिक अंधकार में ले जाएगा महद अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संहतम त अणिमा लघिमा ये सब योग सूत्र में सांख्य में भी बताते हैं ये सब ऐश्वर्य ये सब अनेक गुण संहतम सहतम अर्थात उसके साथ युक्त है स्तोम चतन तन महत्चम महत्च इति महत क्यों कह दिया गया निरतिशयत्वात्तोम महत् महत, महत इसलिए है कि निरतिशय उसके उससे बढ़कर और कोई सांसारिक अर्थात जीव नहीं है इसलिए निरतिशय हो स्तोम च इति स्तोम महत् आगे उगार्ण गतिम। गति विस्तीर्ण गति ये बहुवृह अर्थत विस्तीर्ण गतिसतिर्थ व्यापक प्रतिष्ठा स्थिति आत्मनोत्तम दृष्ट्र धृत्याण धृत्या यहाँ पाठ है पुराणपुस्तक में नहीं था नया मैं तो लिखा गया धैर्य धीरो धीमान सन, नचिकेतो धीम सचिकेतसाक्षी पर आकांक्षन अतिसृष्टवान्न सर्वतार भोगजात भोग प्रतिष्ठा स्थिति आत्मनो में जो है प्रतिष्ठा दृष्टि प्रतिष्ठा और्था स्थित स्थित आत्मनो आत्मनो अर्थ नचिकेत पांच नंबर टिप्पणी दे, दे सोश नचिकेत नचिकेता भी ये गर्भ पद को प्राप्त कर सकता था यम राज्य का बर प्रधान से अपना स्थिति भी ऐसी हो सकती थी और अनुतम अनुतम स्थिति समाज कैसे कहेंगे स्थितिम अलग है अनुतमाम समानाधिकरण है ना स्थित, नुतम स्थितिम आत्मन अनुत्तम स्थिति समान अधिकारण है अभिद्या, अभिद्या आगे उत्तम है इसलिए अविद्यमान उत्तम यश्या जिससे जिस जो स्थिति से और उत्तम नहीं है वो स्थिति हो गया अनुत्तमा अनुतमा स्थिति अर्थात तो सबसे ऊँचा स्थिति है दृष्टवा है नचिकेता आपने इसको देख करके अर्थात विवेक से विचार करके धृत्या मंत्र में है धृतिया इसको प्रतीक लिए भगवान धृत्या आगे उसका अर्थ कहते हैं धैर्य धैर्य तत्रापि अच्छा ये छे नंबर टिप्पणी धैर्य तत्रि अनतवादिदोषना अवष्ट तेना अनाकर्षण प्रयोजक चित्तबल धैर्य तत्रापि तथा अर्थात ये जो हिरण्यगर्भ पदम हिरण्यगर्भ लोक में कुछ प्राप्त हो जाना वहाँ भी अनवादी दोष भावना अनिवादी ऐसा पाठ है ठीक अच्छा अन्यवादी दोष भावना अवस्टम अनित्य अनित्यत्वादि दोष भावना से अवष्टब्द अवस्टब्द रोधन किया गया अर्थात उससे युक्त तेन अनाकर्षण प्रयोजकम् उससे अनित्यत्व दोष दर्शन होने से अब वो पद में आकर्षण नहीं रहा वो पद अनाकर्षण का प्रयोजक हो गया ये चित्त बल दोष दृष्टि होने से फिर उसमें और आकर्षण आसक्ति नहीं होती है उससे चित्त में बल आता है धर्य आता है शोवन बुद्धि होने से चित्त दुर्बल हो जाता है उसमें आकृष्ट हो जाता है अगर दोष बुद्धि हो जाएगा तो चित्त उसमें आकृष्ट नहीं होगा उसी को ये वैराग्य कहा गया दोष दृष्टि जिहासाच पुनरभोगे स्वदीनता। दोष दृष्टि जिहासा चिहासाच पुनर्भोगे स्वधीनता उत्तर स्मरण नहीं हो रहा है पंचदशी में है तो, ये तो अच्छा ये हेतु हेतुफल और स्वरूप हेतु आद्या ये वैराग्य त्रयोप्यमी इस प्रकार के असाधारण हेतु आद्या वैराग्य त्रयोप्यमी इस प्रकार के पंचदशी में कहते हैं असाधारण हेतु फल स्वरूप हेतु हेतुस्वरूप फल वैराग्य का हेतु वैराग्य का स्वरूप वैराग्य का फल क्या है कहते हैं कि दोष दृष्टि ये वैराग्य का हेतु हुआ जिहासा वैराग्य का स्वरूप वैराग्य क्या चीज़ है कहते हैं जिहासा त्यकुम इच्छा जिहासा ये हो गया वैराग्य और वैराग्य होने का हेतु क्या है दोष दृष्टि जिस पदार्थ को हम त्याग करना चाहते हैं उसका जितने दोष हो सकते हैं सब खोजें खोज करके खाता में लिखें <laughs> लिखने से कहते हैं दोष दृष्टि दृढ़ होगा दोष दृष्टि होने से ये वैराग्य का हेतु हुआ वैराग्य होने से किस प्रकार दिखेगा वैराग्य कहते हैं जिहासा अत्यक्तुम इच्छा और उसका फल क्या होगा वैराग्य का कहते हैं पुनर पुनर्भोगेशु अध भोग्य पदार्थ सामने में आ जाने से इंद्रिय में लोलुपत्व नहीं आना चाहिए अगर इंद्रिय लोलुप हो गया अर्थात इंद्रिय रोकेगा नहीं इसको कह जाए दीन हो गया भोग्य के सामने दीन हो गया तो दीन नहीं होना भोगेशु और दीन था ये वैराग्य का फल है तो यहाँ ये बात कहते हैं कि चित्त में बल आ गया अगर दीन हो गया तो चित्त दुर्बल हो गया दीन नहीं हुआ तो चित्त में बल आ गया यही धैर्य भोगे पदार्थ आने से भी उसमें और पढ़ना नहीं इसलिए कहते ना प्रारब्ध का वेग में भोग आएगा बाबू उसमें पढ़ना नहीं कहते कहते पड़ जाते हैं कठिन अर्थात ये वाक्य जो कहें वो पड़ गए उसमें आगे धैर्य भाष्य में धैर्य धीरो धीमान सन है नचिके तो अत्यसाक्षी अत्यसाक्षी श्रीज विसर्गे धातु अर्थात आपने उसका त्याग कर दिया क्यों त्याग कर दिया परम एवं आकांक्षा उससे कुछ अधिक फल मिल सकता है तभी नीचे वाला पदार्थों को छोड़ देगा अधिक फलों में पहले महत्व बुद्धि होनी चाहिए इससे ये बड़ा फल है उसमें महत्वबुद्धि होनी चाहिए महत्वबुद्धि होने के लिए शास्त्र महापुरुष ये लोग सब सहायक होते हैं तो परम एवं आकांक्षा परम एवं एक नंबर टिप्पणी दे दिया परम पदम मुक्ति में वो तो मुक्ति में आकांक्षा रखते हुए नचिकेता ये हिरण्यगर्भ गर्भ पद को भी अति सृष्टवान अच्छी इसको आपने त्याग कर दिए क्यों सर्व एतद संसार भोग जातम यह हिरण्य पद भी ये भी संसार अंतर्गत है ये संसार भोग ही है अहोबत अनुत्तमा गुणों असी अहो बत फिर अनुकंपा प्रदर्शन करते हुए अनुत्तमा गुणों असी इसमें क्या समास हो जाएगा यह भी बहुब्री हुआ कितने बहुब्री हुआ दो बार हुआ पहले अनुत्तम में बहुब्री हुआ तो अनुतम का अर्थ हो गया उत्कृष्टतम सबसे जो उत्कृष्टतम आगे गुणों के साथ फिर बहुबरी हो गया दो बार बहुबरी अनुत्तम गुणों से अर्थात आपका जो गुण है उससे अधिक गुण और किसी के पास नहीं है इस प्रकार के विद्यार्थी का स्तुति करते हुए विद्या का स्तुति कर रहे हैं जमराजी अविद्यमान उत्तम उत्तमो यश्या यहाँ तो गुण है यहाँ यश्मात् अदयम उत्तम ऐसे और उत्तम नहीं है अनुत्तम ओं संग नो मित्र सं वरुण संग नो भगवर्ग संग इंद्रो बृहस्पति नो विष्णु नमो ब्रह्मणे